भागवत दशम स्कंध पूर्वाध कुछ दूसरी गोपियाँ बोल उठी उद्धव जी हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे तब तक एक गोपी ने कहा अरे सखी अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्यपालिया है जिसे देखो वही उनका सुरहित बना फिरता है अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे उनके साथ आनंदपूर्वक रहेंगे यहाँ हम गवालिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा नहीं सकी। महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण ही है वे कृतकृत्य हैं हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है देखो वेश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा है संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है यह बात हम जानते हैं फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कृति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की है उन्हें छोड़ने का भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती उद्धव जी यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बासुरी बजाते थे ये वे ही वन हैं जिनमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे और ये वे ही गवे हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे और यह ठीक वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसे वे अपने अधरों के सहयोग से छेड़ा करते थे बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है यहाँ का एक एक प्रदेश एक एक धूलिकण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है इन्हें जब जब हम देखती हैं सुनती हैं दिन भर यही तो करती रहती हैं तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने ला कर रख देते हैं उद्धव जी हम किसी भी प्रकार मर कर भी उन्हें भूल नहीं सकती उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल उन्मुक्त हास्य विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी आह उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है हमारा मन हमारे वश में नहीं है अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह हमारे प्यारे श्री कृष्ण ही हमारे जीवन के स्वामी हो सर्वस्व हो प्यारे तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही, ही हो हम ब्रजगोपियों के एकमात्र तुम्ही सच्चे स्वामी हो श्याम सुंदर तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है हमारे संकट काटे हैं गोविंद तुम गौवों से बहुत प्रेम करते हो क्या हम गौवें नहीं हैं हमारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौवें और हम गोपियां सब कोई हैं दुख के अपार सागर में डूब रहा है तुम इसे बचाओ आओ हमारी रक्षा करो श्री सुखदेव जी कहते हैं परिप्रक्षित भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह की व्यथा शांत हो गई थी वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगे उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएँ और बातें सुना सुना व्रजवासियों को आनंदित करते रहते नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण व्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते कभी वनों में बिहारते और कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है यह पूछ पूछकर कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएँ देखीं उनके इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देख वे प्रेम और आनंद से भर गए अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षुजनों के लिए ही नहीं अपितु बड़े बड़े मुनियों मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभी अभिवांछनीय है हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी सत्य है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है उन्हें कुलीनता की दिजाती समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला उसमें रुचि नहीं हुई तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ कहाँ ये वनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गाँव की ग्वाली ने और कहा सच्चिदानंदगण भगवान श्री कृष्ण में यह अन्य परम प्रेम अहो धन्य है धन्य है इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे उनका भजन करे तो वे स्वयं अपनी शक्ति से अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बाह डाल डाल कर उनके मनोरथ पूर्ण किए उन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया इन्हें जैसा प्रेम दान किया वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ कमल किसी सुगंध और कांत से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊँ आहा यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगलाओं की चरण थोड़ी निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियाँ देखो तो सही जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी उनके साथ तन्मयता उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है औरों की तो बात ही क्या भगवत बाड़ी उनकी निःश्वास रूप समस्त श्रुतियाँ उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं प्राप्त नहीं कर पाती स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता पूर्णकाम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार बिंदों को रासलीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण झूली को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ उसे सिर पर चढ़ाता हूँ आहा इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की ग्वाल बालों से विदा लेकर वहाँ से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए जब उनका रथ व्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आँखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा उद्धव जी अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे उद्धव जी हम सच कहते हैं हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले वहां शुभ आचरण करें दान करें और उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे प्रिय परिचित नंद बाबा आदिगोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो जो राम जो जो सामग्री दी थी वह उनको वसुधेव जी की बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी